पुराणाना पुराल करूणाल नमा भगवत्द शंकर लोकशंक शंकर शंकरचार्य केशव बादरायण प्रभाष्यतौ वंदे भगवत पुनः श्वरो गुरुरात्मूर्तिद विभागि व्योम व्याप्तहाय दक्षिणा मूर्त नम शाति शांति शांति, शांति अथरो वेदया मुंडक उपनिषद इसमें प्रथम मंत्र के लिए अवतरणी का पूरा हुआ था प्रथम मंत्र <coughs> ओम ब्रह्मा देवाना प्रथम संभ भूव विश्व कर्ता भुवन से गोप्ता सब्रह्म विद्यांग सर्विद्या प्रतिष्ठा मथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह परमात्मा का स्मरण किया जा रहा है ब्रह्मा देवान प्रथम संभ हु ब्रह्म ब्रह्मा शब्द से सूक्ष्म में हिरण्यगर्भ स्थूल हो जाने से विराट यह विस्थूल का कथन हो रहा है देवान देवान में षष्ठी निर्धारण प्रथम संभवभूव प्रथम अर्थात काल दिशा में काल अर्थ में प्रथम अथवा सबसे ये मुख्य है उस अर्थ में भी प्रथम संभवूव बभूव अर्थात ये उत्पन्न हुआ संभ केवल बभूव नहीं संभ भूव अर्थात उत्पन्न होना यहाँ जैसे अन्य सब प्राणी उत्पन्न होते हैं तो ये शुक्र श्रोण मिश्रण से होता है इस प्रकार की नहीं ये प्रकट हुए संभव भूव कर्ता आगे विश्व का ये बनाने वाले हैं, और भुवन गोप्ता जो श्रेष्ट विश्व है जो विश्व की सृष्टि हो गई उसका पालन करने वाले यही है स ब्रह्म विद्या सर्व विद्या प्रतिष्ठा अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह स ब्रह्मा ब्रह्म विद्या ब्रह्म विद्या सर्व विद्या का प्रतिष्ठा सभी विद्या में श्रेष्ठ है और ब्रह्म विद्या का विषय ब्रह्म है जो कि सभी का अधिष्ठान है सभी को सत्ता स्फूर्ति देने वाला है तो इसी दृष्टि से भी सभी विद्या का प्रतिष्ठा सभी विद्या को सत्तास्फूर्ति देता है इस दृष्टि से यह सर्व विद्या प्रतिष्ठा कहा गया इस ब्रह्म विद्या को ब्रह्मा जी ने अपने ज्येष्ठ पुत्र मानस पुत्र होते हैं ब्रह्मा जी का अथर्वाय प्राह अथर्व को कहे तो यहाँ प्रातिपद कहे अथर्वन अथर्वन प्रातिपदिक का चतुर्थी क्या हो जाएगा अथर्वणे होना चाहिए छांद प्रयोग होगा अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्रा भाष्य में ब्रह्मा परिदृढ़ो महान धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य सर्वान्न अतिशेत तो ब्रह्मा परिदृढ़ परित अर्थात सभी से यह अधिक महत्वपूर्ण वाला है महान है ये महान धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य वैराग्य धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य ये चार ब्रह्मा जी में महान है इसलिए परिदृढ़ कहा गया ये चारों उसमें सबसे श्रेष्ठ है इस चारों के द्वारा सर्वान अन्यान अतिशयते अतिशयते अतिक्रम कृत्वा बर्तते अतिक्रम्य बर्तते सभी को अतिक्रम करके ये ब्रह्मा जी है ये चार उनके पास सबसे अधिक रहता है धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य टीका में ज्ञानम अप्रति अच्छा यहाँ अप्रतिम अप्रतिगम कहीं पाठ आता है ज्ञानमें ये वैराग्य जगत पते ऐश्वर्य चर्मच सहसिद्धं चतुष्टयम् चतुष्ट ज्ञानम अप्रतिम अप्रतिम ये इसमें यस ब्रह्म बहुगृह अविद्यमान प्रतिमा इति अप्रतिमा ब्रह्मा जी का जो ज्ञान है उसका कोई प्रतिमा नहीं है सर्वश्रेष्ठ है और वैराग्यम ऐसा भी ब्रह्मा जी का वैराग्य सबसे अधिक है जगत पते है जगत का वो पति पालन करने वाले और ऐश्वर्य धर्म ये चारों ही अप्रतिम अप्रतिम का अन्वय चारों के साथ जाएगा ज्ञानम वैराग्यम ऐश्वर्यम धर्मश्च और ये चार ब्रह्मा जी को आहरण करना पड़ता है साधन के द्वारा ऐसा नहीं सह सिद्धम सह ब्रह्मा जी का जब उत्पन्न होता है उत्पन्न होते हैं प्रकट हो जाते हैं उस समय में ये चारों उनमें स्वतः सिद्ध रहता है इति स्मरणात् प्रकार के स्मरण मतलब स्मृति धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य ही सर्वान्यान अतिक्रम्य वर्तत य परिदृढ़त्व सिद्धम धर्म ज्ञान वैराग्य और ईश्वर्य ये चार ब्रह्मा जी का सबसे ऊंचे अधिक है इस अधिक्य से सर्वान अन्यान अभि अन्य सबको अतिक्रम करके बर्तता इति इसलिए ब्रह्मा जी परिदृढ़ उसमें परिदृढ़त्व परिदृढ़ अर्थात बृहत सबसे अधिक इसमें है और यह आगे भाष्य में देवा द्योतन द्योतनतांद्रादीना प्रथम गुणे प्रधान सन प्रथम अग्रेवा संबभूव अभिव्यक्त सम्यक स्वातंत्रेन अभिप्राय मंत्र में कहा गया ब्रह्मा देवा प्रथम संबभूव प्रथम का अर्थ गये देवा नाम देवा द्योतनता तो दिबूक्रीड़ा क्या क्या अर्थ है दिबु धातु का द्योति स्तुति मोद मद स्वप्न कांति गतिशु उसमें है द्योति दिव्य धातु का द्योति द्योती दीप्त प्रकाश ये प्रकाशमान होते तैजसी शरीर होता है द्योतन बताम इंद्रादीना मध्ये निर्धारण अर्थ में ष्ठी इंद्रादीना मध्ये ये प्रथम कैसे कहते हैं गुणे ही प्रधान सन प्रथम सबसे अधिक गुण रहता है इसलिए प्रथम अथवा ज्येष्ठ अर्थ में लिया जाएगा अग्रे वा संभव संभवभूव प्रथमे अर्थात ज्येष्ठ गुण से लेने से श्रेष्ठ बभूव अर्थात तो अभिव्यक्त सम्यक स्वातंत्रेण इति अभिप्राय ब्रह्मा जी का केवल अभिव्यक्ति होगी स्वातंत्रेण स्वातंत्रण टीका में कहते हैं यो शतीन्द्रिय ग्राह्य सूक्ष्म्यक्त सनातन सर्वूतम चिंत्य स एष स्वयंब जो पर अतीिय अग्राह्य सूक्ष्म अव्यक्त ये जो परमात्मा है वही सभी सर्वूतमय यही परमात्मा ही सभी सभीभूतमय सभी को सत्ता स्फूर्ति देते हैं और प्राणियों का अंतकरण में यही प्रतिबिंबित तो हो करके चिदाभास बन करके चेतन जैसा उनको भान करवाते हैं अचिंत्य है ये अर्थात तो शास्त्र संस्कार रहित तो अशुद्ध बुद्धि से ये चिंत्य नहीं होते हैं स ऐस स्वयं उद बभ छुट गया दकार और ब ब अर्थात तो पेटचिरा वाला जो प फ ब उदभ उद्भू इसमें धातु क्या आएगा भू धातु का बभो हो जाएगा हादतो भादीप्तो में बभो में क्या सूत्र लग गया आता उन्हा स्वयं उद्भो स्वयं ये उद्भूत हो गए स्वयं उद्भूत वो भी थोड़ा दूर दूर हो गया स्वयं उद्भूत स्वयं उद्भूत का अर्थ शुक्रस्वणित संयोग अंतरेण आविर्भूत ब्रह्मा जी का जन्म ये शुक्र स्वणित मिश्रण से नहीं होता है इति स्मृते है इसलिए स्वात स्वतंत्रेण कहा गया टीका में कहते हैं स्वातंत्र गम्यते में जो द्वितीय पंक्ति में दिया अंतिम में संबभूव सं अर्थात अभिव्यक्त सम्यक सम्यक अर्थात इति अभिप्राय अर्थात स्वातंत्रे संभव गम्यते इती आगे भाष्य में न तथा यथा धर्माधर्म वशात संसारिणों अन्न जायते अन्य संसारियों का जन्म होता है धर्म अधर्म वसत जैसे जिसका धर्म अधर्म है उसी अनुसार उनका शरीर योनि प्राप्त होगा इसी प्रकार के ब्रह्माजी का उत्पत्ति नहीं है धर्मा धर्मा बसात ये इस प्रकार के नहीं है स्वतंत्र रूप से उत्पन्न हो गए यो असौ अतिन्द्रियो अग्राह्य इत्यादि स्मृति है ब्रह्माजी ऐसे उत्पन्न हो गए तो इसमें क्या प्रमाण है कहते हैं कि ये स्मृति है यो सब अतिद्रियो ग्राह्य जो टीका में पूरा दे दिए मनुस्मृति एक साथ दे दिए आगे भाष्य में इत्यादि स्मृत है आगे भाष्य में विश्व से विश्व से अर्थात तो सर्वस्व जगत कर्ता कर्ता उत्पादयता सारे जगत का उत्पादयिता यही है सूक्ष्म जो हिरण्यगर्भ गर्भ वही जब स्थूल रूप ले लेते हैं विराट रूप पूरा जगत की उत्पत्ति हो जाती है आगे भुवन से गोप्ता कहा गया भुवन से अर्थात तो उत्पन्न से गोप्ता गोप्ता पालयिता विशेषणम ब्रह्मणो विद्यास्तुतये ब्रह्म का दो विशेषण दे दिया एक विश्व से कर्ता एक भुवन गोप्ता तो ये दो विशेषण क्यों दे दिया कहते हैं कि विशेषणम ये जो दोनों विशेषण ब्रह्मणो विद्यास्तुतय ब्रह्म संबंधी विद्या ब्रह्म विद्या ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए ये कहा जाता है वो ब्रह्म इस प्रकार की है जो कि वो हिरण्य गर्भ रूपेण उत्पन्न होकर के जगत को बनाता है और जगत का पालन भी करता है वही ब्रह्म है वो इस ब्रह्म के विद्या उसकी स्तुति करने के लिए ये दोनों विशेषण दिया गया दो नंबर टिक ट्रिप्पणी अच्छा विशेषण विशेषण द्वयम दो विशेषण आगे भाष्य में स एवं प्रख्यात महत्वो ब्रह्मा ब्रह्म विद्याम ब्रह्मण परमात्मनो विद्याम ब्रह्म विद्याम विद्यार पुरुषं वेद सत्यम ये आगे गया है पैंतीस पृष्ठ में मंत्र आएगा इति हैशेषण पर स एवं एवं अर्थात अने प्रकारे कें प्रकारण जो कह दिया गया विश्व कर्ता भुवन से गुप्ता हो गया गया अनेन प्रख्यात महत्व ब्रह्मा समानाधिकरण है कैसे समास कहेंगे ब्रह्मा के लिए विशेषण दे दिया प्रख्यात महत्व क्या समास आएगा इसमें बहुगृह प्रख्यातम महत्वम यश ब्रह्मा का महत्व कह दिया गया एवं अन्य प्रकार ने दो विशेषण दे करके ऐसे जो ब्रह्मा जी ब्रह्म विद्याम ब्रह्म विद्याम का आगे विग्रह दिखाते हैं ब्रह्मण विद्यामिति ब्रह्म विद्या ब्रह्मण का अर्थ परमात्मन स्वपदा च वर्ण्यंते तो भाष्य में कहते हैं ब्रह्म विद्या उसका मूल अर्थ हो गया ब्रह्मण विद्या ये व्याख्यान हो गया फिर ब्राह्मण का अर्थ स्व पद ले लिए लिये उसका भी व्याख्यान करते हैं परमात्म विद्याम फिर ब्रह्म विद्याम पहले आरम्भ किए ब्रह्म विद्याम अब फिर बाद में कहते हैं ब्रह्म विद्याम अर्थात अभी व्याख्यान पूरा होने के बाद उसका पुनः कथन करते हैं अर्थात व्याख्यातम ये कहने का तात्पर्य है तो ब्रह्म विद्याम ये व्याख्येय व्याख्यान दिखाते हैं ब्रह्मण विद्याम फिर ब्रह्मणों का अर्थ कह देते हैं परमात्मन अभी व्याख्यान पूरा हो गया तो ब्रह्म विद्याम अर्थात व्याख्यातम ब्रह्म विद्या व्याख्याता ब्रह्म विद्या आगे वो कहा जाएगा येन ना अक्षरम पुरुषम वेद सत्यम ये अर्थात जिस ज्ञान से विद्या से पुरुषम सत्यम अक्षरम वेद सत्य तो जो पुरुष है अक्षर ब्रह्म उसको जानता है वही हो गया ब्रह्म विद्या इति विशेषणात् तो परमात्मा विषया सा भाष्यकार जो जो कह दिए ब्रह्मण विद्या ब्रह्म विद्या ब्राह्मण का अर्थ परमात्मा न ये कहाँ से उसके लिए भाष्यकार प्रमाण देते हैं यह न अक्षरम पुरुषम सत्यम वेद ये परमात्मा ही है सत्य पुरुष अक्षर <coughs> ब्रह्म विद्या वही है अर्थात तो परमात्मा विषय का विद्या ब्रह्मणा व अग्रज न इति ब्रह्म विद्या ब्रह्म विद्या इसको क्यों कहा गया क्योंकि विषय हो गए ब्रह्म अथवा ब्रह्मा जी के द्वारा कहा गया इसलिए उसको ब्रह्म विद्या कह दिया जाएगा ब्राह्मणा व अग्रज अग्रज अर्थात प्रथमे जात हुए अग्र इति अग्रज अग्रज में क्या सूत्र लगेगा सप्तम्य जन ड सप्तमी उप पद रहने पर जन धातु से ड हो जाएगा तो अग्रज अग्रज हो जाने से जैसे सरसिज होता है ऐसा होना चाहिए तो अग्रज कैसे सप्तमी का लू क्यों हो गया तत्पुरुषे हाँ बहुलम है तो बहुलम का सामर्थ्य से यहाँ हो गया सरसी में नहीं होता सरोज में हो जाता है दोनों रूप बन जाते हैं बहुलम कहा गया ब्रह्मणा व अग्रजे न उक्ता ब्रह्म विद्या तांग सर्व विद्या प्रतिष्ठा सर्व विद्या अभिव्यक्ति हेतुत्वात सर्व विद्याम ये हमें आकार चाहिए आश्रयाम यह जो ब्रह्म संबंधी विद्या अथवा ब्रह्मा जी के द्वारा कहा गया विद्या ब्रह्म विद्या ताम सर्व विद्या प्रतिष्ठा मंत्र में है विद्या प्रतिष्ठा इसका अर्थ सर्व विद्या अभिव्यक्ति सर्विद्याभिव्यक्ति सर्व विद्या प्रतिष्ठा ब्रह्म विद्या क्यों हुआ कहते हैं सर्व विद्या का अभिव्यक्ति का हेतु है तो सर्व विद्या का आश्रय है सर्व विद्या का अभिव्यक्ति का हेतु ब्रह्म विद्या नहीं है सर्व विद्या का अभिव्यक्ति हेतु ब्रह्म है क्योंकि ब्रह्म पूरा जगत का अभिव्यक्ति हेतु है सभी को सत्ता स्फूर्ति देने वाला है सर्वविद्या अभिव्यक्ति हेतु ब्रह्म यह ब्रह्म ब्रह्म विद्या का विषय है इसलिए ब्रह्म विद्या सर्व विद्या अभिव्यक्ति का हेतु कह दिया गया और सर्व विद्या आश्रय तो ब्रह्म ही सभी विद्या का आश्रय है टीका में इसको कहते हैं बुद्धि वृत्ति अभिव्यक्तम ब्रह्म एव ब्रह्म विद्या ब्रह्म विद्या क्या है कहते ब्रह्म एव ब्रह्म विद्या तो और वो ब्रह्म कैसे अभिव्यक्त होते हैं कहते हैं वाक्योत् बुद्धिवृत्ति वाक्य अर्थात महावाक्य महावाक्य से होते होती है जो बुद्धि की वृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति उससे अभिव्यक्त हुए जो ब्रह्म वो ब्रह्म ही ब्रह्म विद्या तच्च ब्रह्म सर्व अभिव्यंजकम तो ब्रह्म ब्रह्म विद्या क्यों है तो जैसे कहेंगे ये घट क्या है कहते हैं मिट्टी तो ही है इसी प्रकार के ब्रह्म सभी का अभिव्यंजक होने से ये ब्रह्म विद्या जो है वो भी ब्रह्म ही है तच ब्रह्म सर्व अभिव्यंजक सभी का अभिव्यंजक है तो विद्या का भी अभिव्यंजक है ततः सर्व विद्याम व्यंजकतया आश्रियत का व्यंजक व्यंजकर्ता सत्ता स्फूर्ति देने वाला हो करके सभी विद्या इसी ब्रह्म को आश्रय करते हैं ततः सर्व विद्याम व्यंजकतया आश्रियते आश्रियते विद्या ये आश्रयते ब्रह्म सभी विद्या का व्यंजक हो गया ब्रह्म ब्रह्म ही आश्रियतः इति सर्व विद्याश्रया सभी विद्या का आश्रय हो गया ब्रह्म और ब्रह्म ही ब्रह्म जो ब्रह्म विद्या है वो भी ब्रह्म से भिन्न नहीं है जैसे घट मिट्टी से भिन्न नहीं है जो जिसको सत्ता स्फूर्ति देता है वो वास्तव पदार्थ है बाकी तो अध्यस्त है तो यहाँ ब्रह्म विद्या सभी विद्या का आश्रय कहने का तात्पर्य है कि ब्रह्म विद्या का अर्थ ब्रह्म ब्रह्म सभी का आश्रय है एक प्रकार की व्याख्यान हुआ अथवा सर्व विद्या प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा का अर्थ परिसवती यश्याम उत्पन्नायाम जो विद्या की उत्पत्ति हो जाने से सभी विद्या की परिसमाप्ति हो जाती है क्यों सभी विद्या की परिसमाप्ति होगी आगे कहते हैं टिका में ज्ञातव्य अभावत और कुछ जानने का बाकी नहीं रहा आगे मंत्र आएगा कश्म भगवो विज्ञाते सर्वम इदम विज्ञातम इति जब ब्रह्म ज्ञान होता है और कुछ जानने का ज्ञातव्य बाकी नहीं रहा इसलिए सर्व विद्या प्रतिष्ठा कह दिया गया बाक़ी सब विद्या इसमें पर्यवसान हो गए भाष्य में सर्व विद्या वा वस्तु विज्ञायते इति सर्व विद्या वा वस्तु सभी विद्या के द्वारा वेद्य जो वस्तु वो अनया एवं विज्ञायते ब्रह्म विद्या के द्वारा अन्य जो जो विद्या से प्राप्त होने वाला वस्तु वो सब ब्रह्म विद्या से ही प्राप्त हो जाएगा तो ये छांदोग्य में प्रसिद्ध है वाक्य दे दिया गया, गया। ये न श्रुतम श्रुतम भवती अमतम मतम अभिज्ञातम विज्ञातमती श्रुते है ये न अर्थात जिस ज्ञान से अश्रुतम श्रुतम भवति जो कभी सुना नहीं वो भी सुन लिया गया अमतम मतम अभिज्ञातम विज्ञातम जो कभी चिंत मतलब उसका मन का विषय बना नहीं था वो भी सब मनन हो गया जो अभिज्ञात जाना भी नहीं था पहले सब सविज्ञात हो गया यह अर्थात पूरा जगत का ज्ञान इसी एक ही ज्ञान से आ जाता है अन्य विद्या से जो सब जानना है वो ब्रह्म विद्या से ही जान लिया जाता है सर्व विद्या प्रतिष्ठा इति च स्तौती विद्याम ब्रह्म विद्या का स्तुति की जाती है इसके द्वारा सर्व विद्या प्रतिष्ठा कह करके विद्या अर्य विद्याम अथर्वाय ज्येष्ठ प्राह ये विद्याम दिया ये सर्व विद्या प्रतिष्ठा मिति स्तौती विद्याम और विद्याम अथर्वाय ज्येष्ठ प्राह इस प्रकार के हो जाएगा आ, ये सभी अर्थात ज्ञान सभी विद्या इसी में परिसम्ति हो जाते हैं गीता में क्या न सर्वकर्माखिलम्पार्थ ज्ञाने परि वहाँ तो सर्वकर्म दे दिया ठीक है सारे कर्म इसी में ही परिसकर्मा अखिल पाथ ज्ञाने परिस्यते हैं अवशिष पूर्वार्ध है नो था हाँ ना वो पूर्वार्धकर्मा अखिल पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते यज्ञा न पुनर्मोह नच्छा हाँ वहाँ सर्वकर्म सप्तम में हाँ सप्तम में ये चतु कर्म संस अथवा उसी आसपास कहीं आएगा सर्वकर्माखि पार्थ ज्ञान पारप्यते यज्ञा न न यज्ञाता नेहभू न जिहानी यज्ञा न पुनर्मोहसी पांडव ज्ञा अच्छा ये से ना, तो अच्छा, ये है अच्छा सब का कथन हुआ है, उसी के अन्य अंतिम में आए, ये ये आए शायद चतुर्थ में ही आएगा आगे भाष्य में अथर्वाय ज्येष्ठ पुत्रा प्राह ज्येष्ठ अशो पुत्र ज्येष्ठ पुत्र अनेकेश ब्रह्मण सृष्टि अन्यतमस्य अतम से सृष्टि प्रकार से प्रमुख पूर्व तस्मे सृष्टि प्राह ज्येषस्त ज्येष्ठपुत्राए प्राह उतवा पुत्रस्य अथर्वा ये ब्रह्मजि ज्येष्ठपुत्र पुत्रस्य ज्येष्चु ब्रह्मण सृषिप्रकारेशु ब्रह्मजि अनेक सृष्टि होते हैं ये सब प्रतिदिन नूतन नूतन सृ सृष्टि आते हैं कल्प कहा जाता है सृष्टि प्रकार सेम से सृष्टि प्रकार से प्रमुखे प्रमुखे चेन्नबिपणी आरंभे प्रथमे कोई एक सृष्टि के आरंभ में अथर्व प्रथमे सृष्टि हुए तो ज्येष हुए तस्में ज्येष्ठपुत्रा प्रा उक्तवास अथर्वनामक ज्येष्ठपुत्र को ब्रह्माजी ने यह ब्रह्म विद्या उपदेश किए आगे परंपरा दिखा रहे हैं अथर्वणे यांग प्रवदेत ब्रह्मा अथर्वा तांगरोवाचांगि ब्रह्म विद्या स भारद्वाजा सत्यवहाय प्राह भारद्वाजों गिसेस परावराह्मा अथर्थर्वणे प्रवदेत ताम अथर्वा आ, आ, ताम ब्रह्म विद्या अथर्वा पुरा अंगिरे उच सरावरां भारद्वाजा सत्यवहाय प्राह भारद्वाज अंगिरसे इस प्रकार की विद्या का परंपरा दिखाते हैं तम तो याम, याम ब्रह्म विद्या ब्रह्मा प्रथमे कहा था अथर्वणे अथर्वा को प्रबदेत प्रकर्षण बदेत अर्थात कहे तो उस ब्रह्म विद्या को ताम उस ब्रह्म विद्या को ताम ब्रह्म विद्या उस ब्रह्म विद्या को अभी अथर्वा पूरा अंगीरे उवाच दूसरे अर्थात दूसरे स्थान पर आए अथर्वा ब्रह्मा जी कहे अथर्वा को अथर्वा आगे अंगिर को कहते हैं प्रतिपदिक है अंगिर तो फिर अथर्वा पूर्व काल में अंगिर को यह ब्रह्म विद्या कहे उवाच ताम ब्रह्म विद्याम अथर्वा अंगिरे उवाच अभी अंगिर तक परंपरा आ गया अभी स स अंगीर परावराम भारद्वाजाय सत्यवहाय प्राह परावरम अर्थात तो पर से अवर पर अर्थात तो गुरु अवर अर्थात शिष्य हो गया पुनः यह शिष्य आगे आचार्य बनता है तो वो हो गए फिर पर उससे फिर अवर परावर अर्थात ये गुरु परंपरा क्रमशः परावराम परावराम विद्याम तो स परावराम विद्याम भारद्वाजाय स अर्थात अभी अंगीर अंगीर इसको भारद्वाज को कहे भारत भारद्वाज भारद्वाज गोत्रोत्पन्न होने से भारत भारद्वाज हुए नाम उनका सत्य भारत भारद्वाजाय सत्यवहाय प्राह और फिर ये जो भारत सत्य वह वो अंगिसे आगे अंगिरस को कहे पहले थे अंगिर, अंगिर से सत्यवह सत्यवह से अंगिरस अंगिरस का प्रथमा क्या हो जाएगा अंगिराह यहाँ तक तो ये परंपरा या भाष्य में यां एताम अथर्वणे प्रबदेत अवदत् ब्रह्म विद्या ब्रह्म तम ब्रह्मण प्राप्त अथर्वा पूरा पूर्व उवाच उक्तवान्गिरे अंगिर्नाम ब्रह्म विद्या ब्रह्म विद्या अथर्वणे तो यहां पारा यह पारा आरंभ होना है ये इतना आवश्यक नहीं इसका संशोधन करना तो चले अन्य तो हुआ है यां एताम अथर्वणे प्रवदेत अथर्व के लिए अथर्वा के लिए जो ये कहा गया था अथर्वा को कौन कहे थे ब्रह्मा जी तो जो ब्रह्मा जी अथर्वा को कहे थे वदेत वदेत का अर्थ बदेत अवदत्थ अर्थात लंग लकार का रूप ब्रह्म विद्याम ब्रह्मा ब्रह्मा जी जो ब्रह्म विद्या को कहे थे ताम एव ताम एव ब्रह्म विद्या ब्रह्मण प्राप्त ब्रह्म जी से प्राप्त हुआ था अथर्वा को वो अथर्वा पूरा पूरा का अर्थ पूर्वम उवाच कहे किसको कहते हैं कि उवाच का अर्थ उक्तवान उक्तवान में क्या प्रत्यय हुआ तब तु अर्थ में अंगिर अंगिरे मंत्र में दया अंगीरे अंगिरे का अर्थ अंगिर नाम ने अंगीर नामक ऋषि को कहे ब्रह्म विद्या स अंगिर अभी वह अंगिर आचार्य भरद्वाजाय भरद्वाज गोत्राय भरद्वाज गोत्र में उत्पन्न हुए हैं व्यक्ति का नाम हो गया सत्यवह सत्यवहाय सत्यवह नामने प्राह प्रह तो ये वह अंगिर ने यह सत्यवह को यह विद्या कहे दान किए अर भारद्वाज अंगिसेसे स्विष्याय पुत्रा वराबर पर अवरेण प्राप्त पराबरा पराबरसर्विद्याषयव्यार्वा तराबरां अंगिसेस प्राइएस भारद्वाज अभी भारद्वाज सत्य ओ अभी भारद्वाज सत्य किससे प्राप्त के अंगिशे अभी यह भारद्वाज सत्य है इसको अंगिरस के लिए कहते हैं अंगिरस प्रातिपदिक अंगिरा ये अंगिरा ये भारद्वाज का कौन है कहते हैं सो शिष्याय पुत्राय व शिष्य अथवा पुत्र को ही विद्या प्रदान किया जाना चाहिए अन्य को नहीं इसलिए श्वेत श्वेता सूत्र मंत्र का ये प्रसिद्ध है वेदाते परम गुह्यम कल्पे प्रचोदित ना प्रशाताय दातव्यम पुत्राया शिष्याय शिष्याय वै पुनः वेदाते ये परम पुरा कल्पे प्रचोदित ये, प्रचो ये पहले भी कहा गया था अप्रशांताय न दातव्यम विक्षिप्त चित्तों को ये वेदांत तो होता नहीं इसलिए कहना भी नहीं चाहिए कह देंगे तो ग्रहण तो ठीक नहीं होगा विक्षिप्त तो चित्त थोड़े दिन सुन करके फिर चला जाएगा क्या कहेगा ये हमारे जो पूज्य परमेश्वरान जी है वो कहते थे कि विद्या थोड़े होने के बाद उस उसके बाद विद्या की खुजली होती है तो वो खुजली क्या है फिर कहते हैं भागे भागे बोलते रहना उल्टी करना वो शब्द व्यवहार करते हैं तो फिर उल्टी करते रहेगा ये खुजली का उल्टी होती है तो इसी प्रकार की अगर अर्थात और प्रशांत चित्त नहीं है तो अप्रशांत चित्त है तो विद्या हानिकारक हो जाता है स्वयं का भी हानिकारक होता है दूसरों का भी हानिकारक हो जाता है इसलिए कहते हैं ना प्रशांताय न दातव्यम और अशिष्याय अपुत्राय वा पुनः शिष्य अथवा पुत्र नहीं है तो भी देना नहीं चाहिए शिष्य पुत्र इसका तात्पर्य है कि अहंकार रहित होकर के आने से ही ये विद्या ग्रहण होती है शिष्य गुरु के पास कभी अपना अहंकार नहीं दिखाएगा और पुत्र वो भी पिता के पास कभी नहीं दिखाएगा और शिष्य और पुत्र जब समर्पित तो हो जाते हैं पिता अथवा गुरु के पास तो पिता गुरु उसका पूरा कितना तो हैं सात्विकता का चरम सीमा में ले जाते हैं अर्थात तो उसका सारे संशोधन कर देते हैं जहाँ ये समर्पण भाव नहीं रहता है वहाँ वो गुरु अथवा वो पिता उसका शोधन कैसे करवाएगा तो उनका अंदर में तो हमेशा रहेगा हम कुछ कहूँ यह तो जो भी थोड़ा सुनता है वो भी उसको भी छोड़ देगा इसलिए चलो भाई जैसा चलता है थोड़े थोड़े चलते रहने दे इसे हमारे ही एक्चुअली हानि हो जाते हैं वास्तविक या गुरु का अथवा पिता का कुछ हानि हो वा, होने वाला नहीं है हम जितना समर्पित हो जाते हैं गुरु हमको उतना शीघ्र शुद्ध कर देते हैं तो इसलिए कहा जाता है कि शिष्य अथवा पुत्र को ही देना है ये तो गीता में देखते हैं तो भगवान तब तक चुप रहते हैं कुछ नहीं कहते हैं जब अर्जुन कहता है शिष्य हम साधी माम याम प्रपन्नम तो फिर भगवान कैसा बात कहना आरम्भ करते हैं तो अशोचाननशोच स्तम कह कर के ये क्या उसका प्रशंसा करते हैं ना ताड़न करते हैं कैसे एकदम कठोर बात बोलते हैं क्यों कहते हैं कि समर्पण कर गया अर्जुन जब समर्पण कर गया तो फिर आचार्य का कार्य होता है उसका शोधन करना कठिन बात कहते हैं तभी कठिन बात से भी वो ग्रहण करते हैं तो ये विद्या ऐसे ही प्राप्त होता है अहंकार हाँ। से विद्या नहीं होती है स्वशिष्याय पुत्रा व परावरम विद्या को परावरा कह गया परस्मात् परस्मात् अवरेण प्राप्ता इति परावरा परस्मात् जो पूर्व आचार्य गुरु हुए हैं उससे तो अवर जो भी शिष्य है वो प्राप्त करेंगे फिर ये शिष्य फिर ये आचार्य बन करके अन्यों को विद्या प्रदान करेंगे ये परावर कहा गया है अथवा परावर सर्व विद्या विषय व्याप्ते पर अवर जितने विद्या है ये सभी विद्याओं का जो विषय होता है सारे विषय का पर्यवसान भूमि यही है ब्रह्म विद्या है जो पूर्व में कह दिया गया था इसलिए भी ब्रह्म विद्या को परावरा कह दिया गया ताम उस ब्रह्म विद्या को परावराम अंगीर से प्राह अंगिर को कहे अंगिर को कौन कहे सत्यवह वह भारद्वाज उन्होंने कहे तो प्राह अनुसंगे तो अर्थात चतुर्थ पाद में भी मंत्र में प्राह इसका अनुसंग कर लेना है आगे अभी अंगिरा अंगिराह ये अभी आचार्य है उनके पास आते हैं आगे महर्षि शौनको ह वै महाशालो अंगिरसम विधिवत उपसन्न पप्रच्छ कस्म क चाहिए आकार का कट जाएगा कस्म नु भगवो विज्ञाते सर्विदम विज्ञातम भवती शौनको ह वै महाशाल महाशाल अर्थात ये गुरुकुल चलाने वाले इस प्रकार के पूर्व काल में ऋषि लोग गुरुकुल चलाते थे विद्या प्रदान करते थे योग्य शिष्यों को तो महाशाल अंगीरसम विधिवत उपसन्नम पप्रच्छ तो इतने बड़े गुरुकुल चलाते हैं अर्थात ये श्रोत्रिय तो है उपासना तो निश्चित रूप से करते ही होंगे महाशाल ये अर्थात विशेषण दे करके सौनक वही कहा जाता है अर्थात ये श्रोत्रिय है और अपर विद्या का तो उपासना करते ही हैं तो जो श्रोत शास्त्र ज्ञान जिनको है और उपासना भी अगर करते हैं तो उनको निश्चित रूप से जिज्ञासा होती है ये कहा गया ऐसे जो सौन कर वो अंगि अंगिरा के पास गए विधिवत उपसन्न पप्रच यह मंत्र कहता है कि विधिवत गए तो विधिवत गए अर्थात तो बाकी जो सब गए थे वो सब विधिवत नहीं गए थे जाकर कहते ना सामने सामने बैठ गए पर ठीक है कैसे भी बैठ गए कहेंगे हाँ ठीक है आप बता दीजिए ब्रह्म विद्या नहीं तो चलते चलते कह दीजिए चलिए कहना साथ में चलते हैं आप बता दीजिए हमको ब्रह्म विद्या कहते हैं इस प्रकार की नहीं विधिवत उपसन्न तो इसके द्वारा ये पता चलता है कि संभवतः तो इससे पहले विधिवत उपसन्न ये नहीं था यहाँ से आगे विधिवत उपसन्न अर्थात हम लोगों तो विधिवत उपसन्न करना ही है क्योंकि सौनक जी से ये आरंभ हुआ इस प्रकार की अथवा कहा जाएगा ये कैसे आप कह देंगे कि उससे पहले विधिवत नहीं था तो अगर ऐसा कहेंगे तो उससे पहले विधि का नियम नहीं था किंतु सौनक जी से आगे विधि का नियम हो गया ये मान सकते हैं विधिवत कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ से नियम हो गया अर्थात हमको तो विधिवत ही विद्या प्राप्त तो करना है तो विधिवत अर्थात जैसे ये साष्टांग प्रणिपात इत्यादि ये सब के द्वारा प्रश्न करते हैं फिर कस्मिन भगवो विज्ञाते क्या किसी का ज्ञान हो जाने से इदम सर्व विज्ञातम भवति इति यह सर सब कुछ ज्ञान तो हो जाता है भगवो भगवो ये संबोधन है तो संबोधन में क्या रूप बनना चाहिए यह होना क्या चाहिए अगर मतु बसो रूस छंदसी सूत्र नहीं लगेगा तो भगवान होना चाहिए हे भगवान तो ये जो नकार है नकार को रू हो जाता है मतु बसो रूस चंद, छबु छंदसी संबोधन में जो मतु अथवा वसु यहाँ मतु हुआ है भगवश स्थिति भगवान हुआ मतु हुआ मतु अथवा वसु बसु का अंतिम रहेगा सकार मतुप का रहेगा नकार यह नकार अथवा सकार को रू हो जाएगा छ में रू हो करके रू को उ फिर आगे आदगुण हो करके भगवो मतु वशो रू समबुद्ध छंदसी इस प्रकार के सूत्र हैं है भगवह है भगवान संबोधन करते हैं कस्मिन विज्ञाते क्या जान ले जाने पर इदम सर्वम विज्ञातम इति ये सब का ज्ञान हो जाता है भाष्य में शौनक यह ऋषि जाकर के पूछते हैं शुनक से अपथ्यं शौनक महाशाल महासालो अर्थात महागृहस्थ महागृहस्थ अर्थ गुरुकुल चलाने वाले कुलपति इस अर्थ में अंगि भार्वाज शिष्यम आचार्य इति एतत अंगिश के पास गए शौनक जी अंगिरस थे भारद्वाज के शिष्य सत्यबहु के शिष्य अभी वो आचार्य है भारद्वाज शिष्य आचार्य सामनाधिककरण विधिवत विधिवत अर्थ यहां शास्त्र शास्त्र अनतिक्रम्य उपसन्न उपसन्न अर्थ उपगत उपपूर्वक ग्यर्थक धा तो श्रद्धा भक्ति पुरहसर अर्थ में व्यवहारता है इसलिए उपगमनम उपसन्नम ये सब व्यवहार होता है अर्थात आचार्यों के पास इस प्रकार के जाते हैं उपसन्न अर्थात उपगत सन पप्रछ पप्रछ पृष्ठवाज्य सौनक अंगिसो संबंधात अर्वाक विधिवत विशेषणा उपसदन विधे पूर्व अनियमित गम्य है शौनक अंगिसो संबंधात अर्वाक् अर्वाक् अर्थात पश्चात सौनक जी जब अंगिरस के पास गए तब मंत्र कहता है कि विधिवत उपसन्नम तो यह सौनक जी अंगिरस के पास जाने के पश्चात बाद में विधि इस विषय में ही विधिवत विशेषण दिया गया इसका अर्थ है कि उपसदन विधे है पूर्व शाम अनियम सौनक जी से पहले उपसदन विधि में नियम नहीं था कोई उपसदन अर्थात ये साष्टांग प्रणिपात इत्यादि किय, किय होंगे कोई नहीं भी की होंगे इति गम्यते करणार्थम अथवा दो नंबर टिप्पणी अस्तुवा पूर्वेश न दो नंबर तो दो ऊपर हाँ, में पूर्वेशम अनियम ज्ञान से अकंचित अभी सौनक से पूर्व में यह विधिवत उपसन्न ये उपसन्न में विधि नहीं था नियम नहीं था वो जानने से हमको क्या है सौनक से पूर्व में नियम नहीं था सौनक जी के बात तो नियम है ही तो इसे हमको क्या लाभ होगा वो कह करके अगर आप कहेंगे कि सौनक से पूर्व में नियम नहीं था इससे हमको क्या लाभ हुआ इसलिए कहते हैं पूर्व शाम अनियम ज्ञान से अकिचित वो ज्ञान से हमको क्या लाभ है होने से विशेषण वैफल्य विशेषण जो दिया गया विधिवत उपसर्ण सौनक जी विधिवत गए तो ये विशेषण विफल हुआ तो विशेषण तो विफल नहीं होना है इसलिए कहते हैं आह मर्यादा करणार्थम इति मर्यादा करने के लिए क्या मर्यादा उत्तरे नियमार्थम सौनक जी के आगे तो आचार्यों के पास जाते हैं तो साष्टांग प्रणिपात इत्यादि करके ही जाना है तो आगे तो नियम हो गया ये नियम बताने के लिए यहाँ विधिवत कह दिया गया उससे पहले नियम नहीं था किंतु आगे तो नियम ही है भाष्य में मर्यादा करणार्थम मध्य दीपिका न्यायार्थम वाह मर्यादा करने के लिए हो मर्यादा अर्थात तो उत्तरेसाम नियमार्थम सौनक जी के आगे सभी को तो नियम है अथवा मध्य दीपिका न्याय मध्य दीपिका न्याय दहले दीपक न्याय भी कहते हैं अर्थात नियम पूर्वों को भी था बाद बालों को भी है तो बीच में क्यों कहे कहते मध्यदीपिका न्याय सभी को ये नियम है मध्यदीपिका न्यायार्थम व विशेषण मध्यदीपिका तीन नंबर टिप्पणी है अस्तुवा पूर्वेशमी नियम केवल सौनक जी के बाद में नहीं उनके पूर्व में भी नियम है इति आस्था इस प्रकार की मन में रख करके अत्र विशेषण गतिम आह तो अगर पूर्वों में भी नियम था ये बीच में विशेषण क्यों कहा गया कहते हैं मध्य दीपिका दहली दीपक इति अर्थ ये न्याय भी कहते हैं दहली दीपक न्याय मध्य दीपिका न्याय काकाक्षी गोलोक का न्याय एक ही अर्थ होता है भाष्य में अस्मदादीसु उपसदन विधेर इष्टत्वात हम लोगों में तो उपसदन विधि विधि पूर्वक जाना है ये तो इष्ट ही है हमको तो करना ही है अच्छा कि पपछ विधिवत उपसन्न पपृ पूछे तो कहते हैं किम कि क्या पूछे इत्याह okay. तो क्या पूछे प्रश्न कहते हैं कस् भगवो विज्ञाते कस् भगवो विज्ञाते नु इति वितर्क अर्थात युक्त प्रश्न को वितर्क कहते हैं भगवो भगवो का अर्थ कहते हैं हे भगवन् अर्थ में सर्व यदिद विज्ञे विज्ञात विशेषेण ज्ञात अवगत होती तो कस्म नु भगविज्ञाते इदम सर्वे बिजात इदेदीद विज्ञे जो जगत में कुछ भी है विज्ञेय तो भवति विज्ञात अर्थ विशेषण ज्ञात सब कुछ विशेष रूप से जान लिया जाता है अवगतम भवति भवति इति यहाँ टीका में पूर्व पृष्ठा में है प्रथम पंक्ति में प्रश्न प्रश्नबीज आह तो प्रश्न प्रश्नबीज क्योंकि ये पूछते हैं कि भगवो विज्ञाते सर्वमिदम विज्ञातम भगवती अर्थात है कि अभी सौनक जी को पता है ऐसा है कि कुछ चीज है तभी पूछते हैं कि वो पदार्थ वो पदार्थ क्या है जैसे कहते हैं कि कौन आया है जब ऐसा प्रश्न पूछते हैं इस व्यक्ति को पूछने वाला को ज्ञान है ना कोई एक आया है तभी तो पूछता है कौन आया है इसी प्रकार की सवलोग जी पूछते हैं कि कश्मिन जाते, अर्थात तो उनको एक पता है कि ऐसा एक पदार्थ है जिसका ज्ञान हो जाने से सभी का ज्ञान हो जाएगा वो पूछते हैं कि वो पदार्थ क्या है अर्थात सामान्य ज्ञान है अभी विशेष ज्ञान के लिए पूछते हैं छ नंबर टिप्पणी दिया गया प्रश्न बीज मित सामान्य तो ज्ञानम सामान्य ज्ञान ये प्रश्न का बीज है भाष्य में आगे पृष्ठा में इति क्या आ गया द्वितीय पंक्ति में एकस्मिन् ज्ञाते एक इति शिष्ट प्रवाद शुतवा शौनकस् तद विज्ञातु विज्ञात काम कस्मिन् कस्निधि विर्कयन पप्रच्छ एकस्मिन् ज्ञाते शर्विद्भव एक का ज्ञान होने से सभी का ज्ञान हो जाता है इसी प्रकार के शिष्ट प्रवाद शुतवा शौनक सौनक ने ये शिष्टों का प्रवाद सुन लिया है तो ये कहते हैं ना शास्त्र का जो विशेष अंश होता है ये प्रायः लोकश्रुति में अर्थात पता ही चलता है लोग जो पुराण इत्यादि भी सुनते हैं शास्त्र का जो विशेष बात होता है उसको थोड़ा थोड़ा ज्ञान रहता है लोगों में ये तो बोलते हैं शिष्ट प्रवाद सौनक ने सुने हैं कि ऐसा एक पदार्थ जिसका ज्ञान से सर्वविद हो जाता है तद विशेषम विज्ञातु कामः उसका विशेष जानने के लिए जिसका ज्ञान से सर्वित हो जाता है विज्ञातु कामः यह क्या प्रत्यय हुआ विज्ञातु में तुमुन तुमुन का मौकार लुम्पे लुम्पेदवश्यम कृत्ये तुम काम मनसोरअपी तुम तुमन का मौकार का लोप लोप हो जाएगा पर में काम अथवा मनस रहेत गंतुम काम अथवा गंतुम मनाह कहते हैं तुम का मौकार का लोप हो जाएगा लुम्पेत अवश्यम कृत्य अवश्यम का मौकार लोप हो जाएगा पर में कृत्य रहेगा तो कृत्य पदार्थ कृत्य प्रत्यय वाला कोई शब्द रहेगा तो लुमपेद अवश्यम कृत्ये तुम काम हो तुम का तुम का मौकार का लोप हो जाएगा काम अथवा मनस पर में रहने पर समो वा सम का मकार का लोप हो जाएगा पर में हित अथवा तत हित इसलिए संहित भी बनेगा सहित भी बनेगा और सम्मत भी बनेगा सतत भी बनेगा द सम का मकार लोप हो जाएगा हित तो और तत और मांस्य पची उट घो हो तो माँस मांस का जो सकार का अवकार है ये लोप हो जाएगा पर में पची पचधातु और पचध धातु के पर युट अथवा घय रह इसलिए मांस मांस मांसपचन ही ऐसे बनता है मांस का आकार का लोक हो जाएगा अच्छा आज यहाँ तक ओ संग नो मित्र सं वरुण संग नो भगव इंद्र बृहस्पति संग नो विष्णु क्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु वा प्रत्यक्षं प्रत्यक्षं ब्रह्मा तमे प्रत्यक्ष ब्रह्माशिम प्रत्यक्ष ब्रह्मावादिशवादिश्यमिशम तन्मे तदमि हविमा हविद शांति शांति ओम ओ श a 3 <coughs> अब वो अशुभा निराचनोतीसृतिमात्रेपुसा ब्रह्म तन्मं परण्वाक संश्रया स्मर्तण वरद्वाच् ब्रह्म तन्मं विदु ओंकारशाश्द्वाद ब्रह्मण पुरा कंठं तस्मान् कंठात तस्मा मंगलिका तस्म मंगलिका गुरभ पूर्व पदवाक्यपेद प्रणतस्म ओ नम प